मंत्रपाठ सहना सहन भुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्विषा वह श्याम ते श्याम अनुवाद की छत्तीसवी कक्षा उनचासवी अभ्यास इसमें पहले कुछ अकारांत शब्द दिए हैं जो कि अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के नाम हैं नापित नाई के लिए बोलेंगे तक्षक बढ़ई के लिए और नापित जिसका प्रयोग करता है बाल काटने के लिए वो क्षुरा उस तरह सूचिका सूची प्रयोग करने वाला सुई का प्रयोग करने वाला सौचिक दर्जी वस्त्र सीने वाला ऐसी रंजक रंगने वाला वस्त्रों के लिए व्याध शिकारी और प्रतिहार द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा रहकर के सुरक्षा करने वाला कहार, अब तो नहीं होते होते ये ये पहले थे क्या होते है जो अपने कंधे पालकी रख करके किसी को ले जाते थे पहले। जीज़ी जीज़ी जब आवागमन के साधन नहीं थे वधक वधक कसाई हत्या करने वाला पशुओं की वामन ये जिसका कद कम है ऊंचाई बोना ठगने वंचक वाला अंद्रजाले इंद्रजाल से अंद्रजाले जो जादूगर इत्यादि होते हैं या मदारी सुधा जीविन सुधा कलई के लिए बोलते हैं जो सफेदी करते हैं और उस पर अपनी जीविका चलाने वाला तो पुताई करने वाला ये तो सभी पुलिंग के शब्द हो गए और द्वारम नपुंसक लिंग में आएगा सऊधम ये सुधा शब्द से बनाया है इन्होंने सुधा सफेदी हो गई और सफेदी से युक्त जो भवन है महल है वो सऊधम सुधा स्त्रीलिंग का शब्द ये अमृत के लिए भी आएगा और सफेदी के लिए भी सूचिका सुई उसी से बनाया था पीछे सऊचिक खटवा खाट और कुर्सी के लिए आसंधिका ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं पीतांबर पीले कपड़े वाला जो भी पीले कपड़े पहने वो पीताम्बर यस्य धातु है ये आगे अगे स्वादिगण की है स्वादि और श्रुधातु भी स्वादिगण की है।, इसको श्री आदेश हो जाता है चार लकारों में वप धातु भ्वादिगण की है और इसका अर्थ दो होते हैं इसके अर्थ एक बीज बोना और दूसरा बाल काटना महावाष में दिया हुआ है विशेषण दिए हैं दो तीन सविनय विनय सहित सविनयम विशेषण क्या अव्यय बनेंगे ये तो और साधारम तुंद लिए विशेषण है जिसका पेट अधिक निकला हुआ होता है इसमें प्रत्यय तो इसमें शक धातु मुख्य रूप से आई हुई है विशेष और स्वादिगण की है ये 48 संख्या पर इसके रूप दिए हुए हैं तो लिट अतः एक हल मध्य नादे शादे लिटि लग जाएगा तो शशक शशाकु शेक, शेक, और लोट में लोट में शक्ता शक्तर ट में शकती इडागम नहीं होगा लोट में शक्नोतु शकनुता शकुता तो ही का यहाँ लुक नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया वो कारांत से आगे ही का लुक होता है लेकिन संयोग पूर्व में होगा तो नहीं होता वो तस् प्रत्यत् असंयोग पूर्वात्म शक्नुत लंग में और में सरल है शकनुयात शक्नुयाताम और अशीर्ग में शक्यात शक्यास्ताम लकार में शकलरी ये लदित है तो पुषादि दुतादि लिदित परसमय अंग आदेश हो जाएगा चिली के स्थान में तो अशकत अशकताम अशकन लिंग में अशक्त इत्यादि इसमें बहुरी ही समास आ रहा है तो बहुरी समास का मुख्य सूत्र अनेक अन्य पदार्थे अनेक सुबंधों का परस्पर अन्य पदार्थ होने पर समास हो जाता है आप लोग बोला ना करें बीच में जब कोई प्रश्न पूछना हो तभी बोला करें साथ साथ नहीं तो अनेक जब सुबंध होते हैं परस्पर किसी एक अन्य पदार्थ का कहने वाले तो उस अवस्था में यह समास करेगा इसलिए एक वाक्य भी बना दिया गया है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुवरी ही जो बहुरीही समास होता है वो अन्य पद जो पद समास में नहीं आ रहे अर्थात समास में जो पद आए हैं उनका जो अर्थ है उनको नहीं कहेगा वो समास उन पदों से जो भिन्न अर्थ है उसको कहेगा तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि बौरी ही समास होने पर जो समास में पद आ रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते अपितु वे विशेषण के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य वस्तु का बोध कराते हैं उसको कहते हैं विशेष्य और इसमें पहचान होती है कि हिंदी में जब विग्रह करते हैं जैसे पीताम्बर का विग्रह किया पीले कपड़े हैं जिसके तो जिसके जिसका जिसमें जिसने जिससे इस प्रकार के हिंदी में शब्द आएंगे उसी का जब संस्कृत में विग्रह करेंगे तो यत शब्द का रूप लगा करके यम ये नस्मय यस्मात यस्मिन यस्य इत्यादि इस तरह से विग्रह करते हैं तो कुछ समास बहुरी में ऐसे आएंगे जो कि समानाधिकरण ही होते हैं अर्थात दोनों पद किसी एक ही पदार्थ को बोल रहे होते हैं जैसे पीत और अंबर तो पीत भी वही है अंबर भी वही है ये समानाधिकरण हो गया सहार्थक सहार्थक इन्होंने एक अलग से भेद निकाला है तो साथ साथ अर्थ को कहने वाले और व्यधिकरण समास भी होते हैं व्यधिकरण में पहला पद किसी अन्य अभिव्यक्ति में आ रहा है दूसरा पद किसी अन्य व्यक्ति में आ रहा है पहला पद किसी और को कह रहा है दूसरा किसी और को कह रहा है अभी उदाहरण में देखेंगे तो पहले समानाधिकरण का दिया उसमें दोनों ही पदों में प्रथमा व्यक्ति ही आएगी और जो अन्य पदार्थ बनेगा वो अन्य पदार्थ कर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी कारक में आ सकता है कर्म या करण आदि कुछ भी हो जो अन्य जैसे ये जो, पर ये समस्त पर, जो पर में काम हाँ विशेषण ही बनते हैं सारे ये ये तो बहुरी समाज की विशेषता हो ही गई क्योंकि अन्य पदार्थ को कहेगा तो विशेषण ही बनेगा जब समाज में आने वाले पदों का अर्थ ही नहीं निकल रहा है उसमें उस अर्थ को कहे ही नहीं रहे हैं तो विशेषण तो बनना ही है जैसे कर्म का कर दिया की प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्त उदक जो उदक को प्राप्त हो गया तो प्राप्तम उदकम नहीं जिसको जिसको उदक प्राप्त हो गया तो प्राप्तम उदकम यम जिसको जल मिल गया है उस मनुष्य को कहेंगे प्राप्त उदक तो यहां पर प्राप्तम उदकम ये तो हो गए दोनों प्रथमांत पद तो जो कहा था इन्होंने कि समानाधिकरण में दोनों पदों में प्रथमा व्यक्ति ही रहती है तो प्राप्तम में भी प्रथमा है उदकम में भी प्रथमा है लेकिन यथ शब्द के द्वारा हम जिस अन्य पदार्थ को बोल रहे हैं वह अन्य पदार्थ वो कर्ता नहीं होगा वो कर्म करण आदि कुछ भी हो सकता है तो वो कर्म हो गया प्राप्तम उदगम यम इस तरह से ऐसे नहीं प्राप्तम उदगम यह जोदक को प्राप्त हो गया इस तरह से निविग्रह करेंगे ऐसे ही करण का दिया हताह शत्र जिसने शत्रु मार दिए हैं तो वो कहलाएगा हत शत्रु ये भी समानकरण हो गया ऐसे ही उत्तीर्ण परीक्षा तो कैसे बोलेंगे उत्तीर्ण परीक्षा ये न जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली ये भी में हो गया इसमें कि जो कैसे इसमें तो हो ही जाएगा उपसर्जन है ये सारे पद और उपसर्जन से गौरी समाज में सभी पद उपसर्जन होते हैं क्योंकि सभी प्रथम निर्दिष्ट से हैं कौन सा है प्रथमानिर्दिष्ट पद सूत्र में अनेकम अनेकम अनेकम में प्रथमा है कृत कृत्यः कृत्यम ये येन जिसने करने योग्य कार्य कर लिया है वो कृतकृत्य संप्रदान का दिया दत्तम भोजनम यस्मय जिसको भोजन दिया जा चुका है तो दत्त भोजन अपादान का दिया पतितम पर्णम यस्मात् जिससे पत्ता गिर गया है ऐसा वृक्ष तो तो का दिया यस्य यस्य जो ऊपर ये सा वृक्षरण के हैं। ऐसे ही दश आननानी यस्य दशानी चतुरा चुनाव मुखानि यस्य और पद्मयोनि यदमोनि तो पद्म पद्मम योनि यस्य इस तरह से विग्रह करेंगे अधिकरण का वीरा पुरुषा जिस, जिस स्थान में जिस गांव में वीर पुरुष रहते हैं तो उस गांव का नाम हो जाएगा वीर पुरुष ग्राम सहार्थक जो इन्होंने कहा है ये केवल एक सूत्र के आधार पर बोल दिया है ये कोई प्रचलित तो ऐसा शब्द नहीं है तो तेन सहित तुल्योगे इस सूत्र से सह के योग में ये समास करता है सह शब्द या उसके पर्यायवाची तो पुत्रेण सहित अब यहां यहाँ जो उपसर्जन बनेगा शब्द क्योंकि तो तेन में तृतीय है तेन सह इति तुल्य हो तो यहां जो सह शब्द है वो आएगा पूर्व में और सह के स्थान में स आदेश हो जाएगा <स्थाँगा> सह से सह संज्ञायाम ग्रंथांताधिके च द्वितीय चापाक्य अभी भाव काले वोपसर्जन से तो वोपसर्जन सूत्र से सह को स आदेश हो जाएगा सपुत्र ऐसे ही अनुजेन सहित सानुज अग्रजन सहित साग्रज बाधवन सहित स बांधव सहितम सविनयम आदरण सहितम सादर अनुरोधे तो सह के अर्थ में ये समाज करता है विग्रह सह से भी कर सकते हैं और सहित शब्द से भी करेंगे तो तब भी वो सह शब्द का ही सहित बोल करके कर रहे हैं तो सह या सहित के अर्थ में स आदेश हो जाएगा सह के स्थान में अब कहीं कहीं पर व्यधिकरण समास भी होता है ये मावा श्रीकार ने ऐसा स्वीकार किया है व्यधिकरण कैसे बन रहा है तो इस उदाहरण में देखेंगे कि धन धनु, धनु पाणव यस्य अब दो शब्द यहां पर धनु और पाणव धनु शब्द कह रहा है धनुष के लिए पाणी शब्द कह रहा है हाथ के लिए तो हाथ एक अलग अधिकरण हो गया धनुष एक अलग अधिकरण हो गया तो अधिकरण भिन्न भिन्न होना इसी को कहते हैं व्यधिकरण वि अधिकरण विरोधी अधिकरण व्यधिकरण तो अधिकरण भिन्न भिन्न होने पर भी समास हो गया है रहेगा अन्य पदार्थ ही अर्थात धनुष पाणी ही शब्द जिसको कहेगा वो न तो धनुष होगा न पाणी होगा कोई मनुष्य होगा जिसके हाथ में धनुष है तो धनुष ही। उदाहरण देखिए नापितः नापित वपति। नापित बालों को काट रहा है तो वप धातु बाल काटने अर्थ में भी आती है और खुरेन ये साधन में करण में तृतीय है तक्षकः खटवाम आसंदिका च रचयती क्षक आसंधिका को या खटवा को कुर्सी या खाट को बना रहा है सौची कह सूचिकया वस्त्राणी सीवियंतु संताने दिवादी गण की धातु है और वकार की उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो है सूची, सूची से वस्त्रों को है। कह, वस्त्रों को को रंग रहा है निष्प्रत्य करके रंजयती धनुष पाणी व्याधो मृगान हंति हाथ में धनुष है जिसके ऐसा शिकारी मृगों को मार रहा है प्रतिहार सऊधस्य द्वार रक्षति प्रतिहार द्वार की रक्षा कर रहा है लेकिन किसकी द्वार की सौधस्य महल के महल के द्वार की रक्षा करता है वध कह पशु नंती वध करने वाला पशुओ को पशुओं को मार रहा है सुधा जीवी जो सुधा से अपना जीवन चलाता है तो अर्थात पुताई करने वाला सुधा भी ही, ये बहुवचन में ही आता है ये अर्थात कलई से सफेदी से सऊधम लिंपती सऊध हो गया महल भवन उसको लिंपति उस पर लगा रहा है वो सफेदी कर रहा है पोत रहा है उसके लिए कार्यम कर्तुम शक्नोति तो शक धातु जब भी आती है तो एक धातु साथ में और आएगी अनिवार्य है और जब दूसरी धातु आएगी उसमें तुमन हो जाएगा शक धृष जियां गला घट रम सहारहा तीर्थेशु तुमन करतुम तो, कर तो मन आ गया शक्नोतु, अशक्नोत पिता के को सुन रहा है कृष्ण श्रृणतु श्रृणुआयात अशणोत श्रोश्यति अनुवाद के वाक्य नाई उस तरह से मनुष्य के साथ बाल काटता है मनुष्य के बाल काटता है तो नापिता अब उस तरह क्या हो गया अक्षुर नापिता क्षुरेण मनुष्य से आप क्यों बोलोगे क्रंथति जब धातु सिखा रहे हैं ये बाल काटने में यही आती है क्रिंतति और कहीं लगा लेना और कोई चीज काटना हो तो बढ़ई एक खाट और तीन कुर्सियां बनाता है तो बढ़ई हो गया तक्षक तो तक्षक एक आम खट्टु और तीन कुर्सियां बनाता है तो कुर्सी की होगी आसंधिका द्वितीया के, के भोजन में आसंधिका अब तीन का क्या बनेगा तिस्ट्रम। हैं? हाँ स्त्रीलिंग में त्री को तीसरी आदेश हो जाएगा और अचि गुण की प्राप्ति होती है उसको रोक दिया गया अचि रित आसंधिका असंधिका आसंधिका रचयती ऐसे ही अगला वाक्य दर्जी सुई से चार वस्त्रों को सीता है तो दर्जी हो गया सौचिक सूचिकया तो चारी वस्त्रणी सीवियती रंगरेज इन सब वस्त्रों को रंगता है रंगरेज हो गया रंजक तो रंजक इन सब वस्त्रों को एक सर्वाणी वस्त्रणी रंजयती धातु तो है, है। रंजयती शिकारी बाण से सिंह को मारता है तो शिकारी हो गया व्याध और बाण हो गया शर या बाण शब्द ही बोल सकते हैं तो व्याधः शरण सिंह सिंह को मारता है सिंह हंति द्वारपाल राजा के महल के द्वार की रक्षा करता है तो द्वारपाल द्वारपाल शब्द भी संस्कृत का ही है और दूसरा प्रतिहार शब्द भी बोल सकते हैं तो प्रतिहारो राजा का महल के लिए लिखा है उन्होंने सऊध शब्द तो राज्य राजा के महल के द्वार की तो राज्य सऊधस्य द्वार रक्षति राज यहां और यहां भी कर सकते हैं राज सौधम राज सौध द्वारम द्वार रक्षती घड़े से पानी भरता है तो कहार का ही रहेगा संस्कृत में भी और घड़े से पानी भरता है तो घटे न जलम अब भरता है यहाँ पर तो हरी धातु का प्रयोग यदि करेंगे तो हरती आहरती आप भी लगा सकते हैं घड़े से पानी ले रहा है घटे न जलम आहरती वधिक पशुओं को मारता है अधिक पशु हंति बोना व्यक्ति हंस रहा है वामोमनुष्यों हसती, वामन, उस ठग सज्जन को ठगता है तो ठग वंचक वंचना करने वाला तो वंचक सज्जन वंचयति सज्जन को ठग रहा है पेटू अधिक भोजन करता है तो तुंदिल पेटू के लिए तो तुंदिलो तुंदिलो तुंदिलो अधिकम भोजनम अति भोजनम करोती बहुभोजनम करोती मदारी अपना जादू दिखाता है तो ईंद्र जालिक हो गया मदारी इंद्रजालम, दर्शयति। अंद्रजालिक्रजम इंद्र दर्शयती बस हैं? हैं? स्वा स्वा स्वा ये। स्वा स्वा के आगे कौन सा वर्ण है इंद्रजाल आपने जो बोला अभी स्व के आगे कौन सा वर्ण बोला मिला करके स्व के आगे एक वर्ण बोलिए आप कौन सा है, तो है? स्व के आगे बोला मैंने अब आप स्व पे एक ही मात्रा लगाने लगे पहले बोले थे स्वाये या पे एक ही मात्रा इंद्रजालम हाँ तो आपने पहले बोला स्वयंद जालम तो पुताई करने वाला सफेदी से मेरे मकान को पोतता है पुताई करने वाला सऊधिक या सुधाजीवी। सुधा जीवी तो सुधाजीवी, सुधा से अपना जीवन चलाने वाला सुधाजीवी सफेदी से तो सफेदी से सुधा भी ही। मेरे मकान को पोतता है तो मम भवनम या सौधम लिम्पति सुधा जीवी सुधा भीर मम भवनम लिम्पति हाँ सफेदी में भवुषण आता है सुधा मैं पीतांबर कृष्ण और चतुरानन ब्रह्मा को सादर सविनय प्रणाम करता हूं अहम तो पीताम्बरम कृष्णम चतुरान सादरम या सविनय प्रणमा प्रणाम करता हूं मैं अपने बड़े भाई छोटे भाई और पुत्रों के साथ इस नगर में रहता हूं तो अहम अपने बड़े भाई तो तो यहाँ अपने बड़े भाई तो बड़े भाई का क्या है अग्रज और उसके साथ यहाँ आगे जो शब्द आ रहा है तो यहाँ समास करने के लिए ये संकेत दे रहे हैं तो बड़े भाई छोटे भाई और पुत्रों के साथ अब इन सब का यदि हम समास करेंगे बहुवरी ही तेन सहित तुल्योग से तो बड़े भाई के साथ जैसे बनाना है हमें तो अग्रजेन सह साग्रज अनुजेन सह सानुजह पुत्रेन सह सपुत्र अब ये साग्रज सानुज सपुत्र ये कौन है मैं वो मैं ही हूं तो अहम साग्रजह सानुजह सपुत्र अस्मिन नगरे वसामि ये आपने वाक्य सही नहीं बनाया होगा आ, तो आपने समास का नहीं देखा नहीं। ध्यान नहीं दिया नहीं नहीं अग्रजे सब, तो सब ये प्रथमांत बन जायेंगे अहम के साथ में। तो अहम साग्रजह सानुज सपुत्र अस्मिन नगरे बसा सत्य निष्ठ और धर्म निष्ठ राम धनुषाणी सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ राम जो कि धनुषपाणी हैं, वो वन में घूमते हैं तो सत्यनिष्ठो धर्मनिष्ठो रामो धनुषाणिर वने भ्रमति या भ्राम्यति धनुष है हाथ में जिसके धनुष्पाणिर वने भ्रमती या भ्रम्यती वह सब कार्य कर सकता है शक्नोति सर्व कार्य करता हूँ शक्नोमि वह उठ सकेगा स सक्ष्यति वह उठ सकेगा शक्षति तू लेख लिख सका तुम नहीं। लेखं। नहीं। लेख, तुम हो। लेख लिख सका वह सुनता है स शृणती मैं सुनू अहम श्रृणवाणी तू सुन तव शुणु वह सुनेगा श्रोष्यति मैंने कुछ नहीं सुना अहम न निष्ठाम बोलना है तो मया न कित वो तो अनेक प्रकार से बन जाते हैं वाक्य लेकिन यहाँ तो अभ्यास के अनुसार हमें देखना है पीछे हम निष्ठा का अभ्यास भी कर चुके हैं यहाँ लकार का अभ्यास भी कर लिया तो अशुद्ध वाक्य में यहां देखेंगे कि शकनोमी नि शक धातु के साथ में तुम प्रत्यय दूसरी धातु से आएगा तो अहम् पाठम यदि बोलना भी है तो पाठम पठ तुम या अहम पठित शक्नोमि। तो ऐसे ही यहां पर सउ उत्थानम शक्नोती न कह करके उत्थान शक्यती तो हम लेखम शक्नोशी न कह करके लिख धातु से उत्तुमन प्रत्यय करके गुण हो जाएगा लेखितुम अशक्नो अगला अभ्यास देखिए अग्रज जो आगे पैदा होता है अग्रे जायते अग्रजह ऐसी अनु अनुजश्चात बाद में पश्चात जायते अनुजह पितामह तो पितामह हो गया पिता का भी पिता पितुर्पिता पितामह मातु पिता, पिता, पिता मातामह माता का पिता नाना पिता के पिता को दादा बाबा कई प्रकार से बोलते हैं हिंदी में अब मान लीजिए उस पिता दादा का भी कोई पिता तो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं पीछे इसको कहीं तक बढ़ा लो ले। लेकिन मिले तो कोई तीसरी, तीसरी पीढ़ी तक आते आते पीछे का सब डिलीट जैसे वो देखा है ना जब वायुवान उड़ता है तो कभी कभी धुआं छोड़ता है पीछे गैस निकलती है ना तो वो गैस एक लंबी रेखा में दिखाई देती है लेकिन वो लंबी रेखा की मान लो लंबाई अगर 500 मीटर मान ली हमने कल्पना कर लो तो जब वायुआन आगे जाएगा तो वो 500 से फिर एक किलोमीटर लंबी हो जानी चाहिए लंबाई बढ़ती रहनी चाहिए लेकिन वो 500 मीटर रहेगी अगर 500 मीटर है तो क्यों भाई, भाई तो छोड़ता जा रहा है गैस को तो जितना आगे जाएगा उतनी लंबाई बढ़ती रहनी चाहिए क्यों नहीं बढ़ती है लंबाई वो पीछे वाली पीछे वाली उसी अनुपात में तो रहेगी 500 की 500 मीटर तो मीटर एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीसरी पीढ़ी अब चौथी पीढ़ी आई तो उधर वाली पहली वाली गायब हो गई फिर तीन ही रह गए चौथी पीढ़ी बहुत कम मिल पाती है तो आगे चाहे कितनी ही पीढ़ियां बन जाए रहेंगी तीन की तीन ही वाली समाप्त तो ये हो गया प्रपितामह प्र लगा दिया उसमें दादा का भी पिता पितृव्य पितृव्य हो गया पिता का भाई पितुरक्ष उसमें भ्रात्री शब्द भी है सूत्र भ्रातर व्यच्च्य भ्रत शब्द से व्यन व्यक्त प्रत्यय ही पितृव्य शब्द से पितृव्य और मातुल माता का भाई ये सब भाई अर्थ में है ये ये पिता का भाई ये माता का भाई तो मातुल शब्द निपातन से बनाया है पाणनी ने पितृव्य शब्द भी निपातन से बनाया है पितृव्य मातुल माता मह पितामह चार शब्द हैं उस सूत्र में पितृव्य मातुल माता मह और पितामह तो पितृव्य मातुल में ये भाई अर्थ में बनेंगे और माता मह पितामह ये पिता अर्थ में बनेंगे पवित्र पुत्र से पुत्र पवित्र पुत्र का पुत्र और उसका भी पुत्र फिर तो प्राव लगा दिया प्र पवित्र अब यहां भी ऐसा ही है कि जो व्यक्ति प्रपुत्र बोलेगा वो कौन सी पीढ़ी का होगा पीछे फिर भूल गए आप प्रपुत्र कौन बोल सकता है बाबा तो एक पीढ़ी बाबा दूसरी पीढ़ी बाबा का बेटा तीसरी पीढ़ी उसका भी बेटा वही तो बनेगा प्रपौत्र भाई मेरे बेटे का बेटा तो मैं बेटा और उसका बेटा हो गए तीन दिल हो तीन पीढ़ी हो गई अब उस बेटे का भी बेटा हो जाए वो कठिन है थोड़ा तब तक मैं डिलीट हो जाऊंगा पीछे से यानी प्रपौत्र तक तो बोल पाएंगे आगे इसके आगे इसके आगे भी याद हो तो दो पैर लगाएत्र हो गया हाँ बेटे का बेटा उसका बेटा आ, उसका बेटा प्रपौत्र तो प्रपौत्र तक कोई कोई पहुंच जाते हैं नहीं तो पवित्र तक ही रहते हैं तो अच्छा श्वश अच्छा। अच्छा। श्वश हो गया श्याल पत्नी का भाई देवर पिता पति का भाई वैसे ये देवर शब्द ये द्वितीय वर्ष से बना हुआ है निरुक्त में तो वो नियोग की व्यवस्था के आधार पर है वैसे तो और भगनी बहन के लिए और स्वश्री भी बहन के लिए आता है धातु में देखिए मृ मृंग प्राण त्यागे हम्म हाँ आत्मने पद में इसलिए है ना कि मृंग मृंगकार लगा हुआ है नित होने से तो कौन से गण की होगी ये दिवादी गण में मृत बनेगा ठीक है दिवादी गण की होगी लेकिन विचार ये करना है कि इसमें धातु में मृ में मी है या कि मृ मई की मात्रा है तो मी है धातु मूल धातु जो है ये दिवादी गण की आप इसलिए समझ रहे हो ना कि इसमें यह आपको दिखाई दे रहा है लेकिन यदि आपने दिवादी गण की मान ली है तो प्रश्न ये उठेगा कि श्यन प्रत्यय पर रहते इसमें मृ के री को हम राम की मात्रा में कैसे बदलें वो संभव नहीं है क्योंकि रिंग आदेश करने का सूत्र एक ही है रिंग शिंगशु तो श्रतय लाना है श्रत्यय तो दादीगण में आता है तो दादीगण की है ये मृंग प्राण त्याग तो मृत मृिय मृंते इत्यादि अनुदा प्रेरणे न होकर के नुद ये भी कौन से गण की कैसे पता लगा नुदती रूप देख कर दिश धातु है उप लगा करके उपउपसर्ग उपदिशति ये भी तुदादि तो गण की है आदिशति और संदिशति उपसर्ग लगा दिया है क्षिप प्रेरणे फेंकना तो क्षिपति क्री विक्षेपे यहाँ रीत धातु बाहर को निकालना तो अंदर से बाहर ध्वनि भी निकलती है शब्द तो बोलने अर्थ में भी ग्री शब्दे उदगिरती यहाँ भी रीत धातु हो ऐसी ही निग्री ये अंदर को निकलना हो गया उदग्री बाहर निकालना निगरी अंदर को निकलना निगिरती ज सृज विसर्गे ये बनाने अर्थ में आएगी ये भी दादिगण की है ये सब दादीगण की धातुएं हैं इस अभ्यास में और वी उपसर्ग लगा देंगे तो छोड़ देना उसको तो सृजती विसृजती उसको यूं भी कह सकते हैं कि सृज बनाना और विसृज उसको या तो नष्ट करना और नहीं तो विसृज अर्थ विशेष रचना में भी ले, ले लेते हैं जैसे नासदीय सूप्त में अंतिम मंत्र आता है इम विसृष्टिर्थ आ बभूव यदि वा दधे यदि नो अस्याध्यक्ष है परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वेद तो वहाँ विसृष्टि शब्द दिया हुआ है संसार के लिए व्यूपसर्ग लगा करके तो वहां संघार अर्थ नहीं है वहां विशेष सृष्टि विसृष्टि तो मृधातु के रूप देख लीजिये इसमें चौवन संख्या पर दिए हैं तो मरियावहे मरियामहे और इसके लिटलकार में जब रूप चलाएंगे तो ये क्या हुआ ये तो प्रश्न आ गया हुँ? लिटलकार में तो ममार मम्रतुह मम्रुह इस तरह से रूप चल रहे हैं ममरथ ममरथुह मम्र ममार ममर मम रे तो इसमें लिटल कार में और लिटलकार में और लिट में भी देखिए मरिश्य मरिष्यत है इत्यादि और लरिंग में भी हम तो यहां सर्वत्र इसको परसमीपद हो रहा है और और नहीं तो सूत्र इसका परसमीपद का करने वाला मृत मृतेर लुंग लिंगोच्च लिंग का क्या, क्या है इसमें लिंग का ए, लिंग में लुंगर लिंग दिया है सूत्र में तो मृियर लुंगलिंगोच्च तो लुंग का तो इसमें आत्म ने ही दिया है ये नहीं नहीं ये ठीक तो है आत्मने का ही तो प्रकरण चल रहा है आत्मा की जनवृत्ति आ रही है <laughs> तो उसमें लुंग और लिंग लकार में आत्मने के प्रत्यय हो जाएंगे और सदेह शीत और शेत संबंधी उसकी भी अनुभति ले लो तो जहात है वहां भी तो अब उसके अन्यत्र जो बचे उसमें ही बन जाएगी शेष तो शेष होने से परस्म के प्रत्यय हो जाएंगे और लुंग और लिंग में आत्मनिपद के रहेंगे ज्ञापन क्या है पदम सूत्र नहीं है अरे जिनको आपने पद नहीं शेष कहलाती है तो ये लिटका हो गया लोट का मृतम मियताम नहीं लुट के बाद लुट तो लुट में मरता मरता रहो लिट में मरिष्यती लोट में मृयताम मियताम मरियताम्रियस्व मृध्व मरिय मृया वहाई मरिया मई ऐसे ही लंग में अम्रियताम अमृयत अम्रियता अमृयथ अम्रिय अम्रिये अमृ अम्रिया, अम्रिया और विधलिंग मेंियध्व और आशीर्लिंग में भी आत्मनिपद होकर के मृशिष्ठ मृषिस्ताम और लुंग उसमें भी आत्मनिपद ही रहेगा अमृत अमृषाधाम अमृषत अमृता अमृषाधाम अमृतम यहां ढ्वम हो जाएगा ढकार मूर्धन्य अमृषी अमृश वही तो अमृत धातु के रूप हो गए इसमें मुख्य रूप से और आगे अग्रज आदि जो शब्द प्रारंभ में आये थे ये सब ये स्त्रीलिंग और नपुंसक पुललिंग में दोनों में बन जाएंगे तो स्त्रीलिंग बनाना होगा तो अकारांत शब्द जहाँ है वहां टाप लगा देंगे लेकिन सब जगह नहीं जैसे अग्रज और अनुज में तो लग जाएगा लेकिन पितामह मातामह आदि में तो यहाँ पर ई नीप हो जाएगा तो पितामही मातामही प्रपितामही पितृव्य से पितृव्या हो जाएगा तो पिता का भाई पितृव्य पिता की बहन पितृव्या कौन होगी वो पिता की बहन नहीं नहीं पितृव्य की पत्नी के अर्थ में लिया है इन्होने हाँ ठीक है पितृव्य चाचा और उसका स्त्रीलिंग वो चाची ऐसी मातुल से यहां पर आनुक आगमर हो जाएगा इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृ यव मातुला यवन मातुलाचार्याण मानुक तो मातुलानी पवत्र से पवत्री प्रपौत्र से प्रपौत्री और श्वश्रु जो पुल्लिंग में आया था तो वहां हर्स्व श्वशुर श्वश जो पुल्लिंग में आया था तो उसको हो जाता है स्त्रीलिंग में श्वश्रु और श्याल से बन जाएगा श्याली इसी का बिगड़ गया हिंदी में साली श्याली बोलते हैं, श्याली द्वंद्व समास दिया है आगे तो चार थे द्वंद्व अनेकम अनेकम अन्य पदार्थ से अनेकम की इसमें अनुवृत्ति आती है तो यहां भी सारे पद उपसर्जन ही होते हैं अनेकम की अनुवृत्ति आने से प्रथम निर्दिष्ट होने से और इसमें जितने भी पद आएंगे सबका अपना अपना महत्व होता है इसलिए उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व तो उभय तो एक प्रतिरूपक है हम इसमें क्योंकि अनेक पदों का भी समास करते हैं द्वंद्व में दो से अधिक भी होते हैं तो सभी उसमें उपसर्जन कहलाते हैं और सभी का अपना अर्थ होता है सभी की प्रधानता है सब बराबर है इसमें और जब इसका विग्रह करते हैं तो च करके विग्रह करेंगे क्योंकि सूत्री ही है च चा अर्थे चार थे च चा के अर्थ में होता है तो च लगा करके विग्रह करेंगे और इसमें तीन भेद बन जाते हैं इसके दो तो मुख्य हैं ही इतर इतर द्वंद्व समास और समाहार इतर इतर में इतर और इतर ये भी और ये भी तो इसका अर्थ है इसका भी महत्व तो इसका भी महत्व तो इसका भी महत्व तो उसके महत, तो तो आधार पर फिर द्विवचन और बहुवचन ये भी चलेंगे एक वचन का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि एक पद का तो समास होता ही नहीं तो ये इतर इतर बोल देते हैं उसको लेकिन जब उनको इकट्ठा करके हम एक समूह रूप में बोलना चाहते हैं तो उसको समाहार शब्द से बोल देते हैं तो समाहार शब्द सदा ये वचन में आएगा और नपुंसकलिंग में भी आएगा दोनों बातें हैं जैसे रामच कृष्णश्चय तो राम कृष्ण बन जाएगा सीता च तो सीता बन जाएगा उमाशंकर हो राम लक्ष्मण हो और पत्र पुष्पम चलम च तो इन सब का बहुवचन होकर के पत्र पुष्प फलानी नपुंसक लिंग बहुवचन हो गया समाहर का दिया है कि जहां अनेकों शब्द मिलकर के एक समूह का बोध कराए तो वहा समाह शब्द से बोलेंगे वो नपुंसक लिंग और एक वचन रहेगा जैसे हस्तउच पाद च तो प्राणियों के अंग हैं ये द्वंद्वस्ट प्राणी तूर्य सेनांगा नाम तो हस्त पादम ऐसे ही दधि च तो दधि घृतम एक वचन हो गया हैं गो महिषम व्रीही यव शीतोष्णम और एक शेष जो इन्होंने कहा है ये वास्तव में ये द्वंद के अंतर्गत नहीं आता है ये अलग प्रकार है और यहाँ हम सूत्र लगाते हैं स्वरूपाणाम एक शेष एक अभिवक्त तो इस प्रकार से द्वंद्व समास के तो दो ही भेद बनेंगे इतर इतर और समाहार क्योंकि वृक्षस् वृक्षस् वृक्षो ये, ये समाज के रूप में नहीं है यहाँ तो शब्द ही हटा दिया गया शब्द ही हटा दिया गया पूरा एक मिलाया नहीं है दोनों को शब्द ही हट गया ऐसे ही माता चिता च पिता पिता उदाहरण के वाक्यों में अद्य अद्यकारांत आता है अव्य है ये अर्थात आज कल इस समय इन दिनों वर्तमान में मेरे घर में कौन कौन है, मैं हूं। है मेरा आग्रज भी है अनुज भी अनुज़ भी है माता पिता हैं पितामह पितामही तीसरो भगन्यश्च तीन बहन ये सब हैं बहुत बड़ा परिवार हो गया ये तो अत्र राम कृष्ण चित्रे वर्तिते तो द्वंद्व समास का दिखा दिया है राम और कृष्ण इनके चित्र पत्र पत्र पुष्प पुष्प संति बाग में प्रतिदिनम तो दिवचना समाह द्वंद करके एक वचन आ गया तो उधर भोजनीयम में भी एक वचन आ गया और प्रतिदिनम शीतोष्णम सदा सोव्यम शीत और उष्ण इन दोनों को सदा सहन करना चाहिए सर्वदा पितरऊ पूजनीय पितरऊ द्विवचन है तो इधर पूजनीय लेकिन क्योंकि पितृ शेष रहता है तो पूजनीयऊ पुलिंग में आएगा पूजनीय ऐसे नहीं बोलेंगे भले ही माता शामिल है उसमें दुष्टो रोगे न मृतते दुष्ट व्यक्ति रोग से मर रहा है मृत मर जाए जामृत मर गया मरिष्य गुरु शिष्यम धर्मम उपदिशति तो गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश करता है तो यहाँ दो कर्म हो गए शिष्य भी और धर्म भी कार्यम कर्तुम आदेशति आदेश कार्य करने के लिए गुरु आदेश भी दे रहा है तो यहाँ कर्तुम में तुमन प्रत्ये आ गया है कार्यम कर्तुम आधिशति रामो वचनम उद्गिरति वचन बोलता है ग्री शब्दे और भोजनम च निगिरति भोजन कर रहा है निगल रहा है उसको ईशह सृष्टिम सृजति सृष्टि की रचना कर रहा है पापानि विसि पापों को छोड़ रहा है राम के माता पिता भाई और बहनें यहाँ रहते हैं तो रामस्य भाई का भ्राता और बहुचन मिलना होगा तो भ्रातरो भगिन्या अथवा स्वसारश्च अत्र वसंती मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई तथा तो बड़ी बहन और छोटी बहन एक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो बड़ा भाई हो गया अग्रज ममा अग्रजा और छोटा भाई अनुज तथा हाँ अनुजस् तथा आगे बा कहा के बड़ी बहन अग्रजा अनुजा च छोटी बहन एक अस्मिन विद्यालय पठनती क्योंकि बहुत सारे हो गए तो पठंती मेरे दादा और दादी वृद्धे हैं तो मम दादा कौन हो गए पितामह पितामह और दादी पितामही अब दो हैं तो पितामह पिता अब क्या बोलेंगे जो अंतिम शब्द होता है उसके अनुसार ले आते हैं वृद्धे स्त वृद्ध हैं। वैसे अन्य शब्दों को देखें देखे हैं। ये तो तो विशेषण है लिंग क्या होगा उसका लेकिन यह प्रश्न आपको इसलिए उठ रहा है ना कि हम पितामह के अनुसार बोलें या पितामही के अनुसार बोलें तो अन्य जो शब्द है उनके अनुसार यदि देखे तो पुल्लिंग का प्रभाव पड़ता है जैसे एक शेष के प्रकरण में पिता मात्रा शशुरा शसरा भ्रात्री पुत्र दो जहाँ देखो वहां तो उसके अनुसार अगर कहेंगे तो वृद्धि इस तरह से बन जाएगा मेरे मामा मामी नाना और नानी प्रयाग में रहते हैं तो मम मातुलो मातुलानी और पिता माता मह माता महो और माता मही नानी माता महीच प्रयागे वसंती इनके वाक्यों में सर्वत्र वही झलकता है पौराणिक पौराणिकता सर्वत्र झलकती है कोई प्रयाग में रह रहा है कोई काशी में रह रहा है हैं उधर वो राम कृष्ण आएंगे इनके बार बार पत्र पुष्प फैलाएंगे जो मंदिरों में डालते ही हैं सब इस तरह के शब्दों का ये अधिक प्रयोग करते हैं मेरी पत्नी मेरे साले साली ससुर और सास काशी में रहते हैं तो मम पत्नी का पत्नी भी शब्द है भारिया है मम श्याल श्याली श्याला श्याली हाँ, श्याली बनेगा उसका और ससुर, तो ससुर तो हो गया, श्वश्रूश्च, श्वश्रूश्च काश्याम बसंती निवसंती बसंती मेरे पुत्र पुत्रियां, पौत्र पौत्रिया परपौत्र और प्रपौत्रियाँ तथा जामाता और नाती विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो मम पुत्रा और पुत्रियों का क्या बनेगा पवित्र प्रवत्र तथा ज्यामाता और नाती का हा नपत्री मूल शब्द आप नाम जोड़ रहे हैं क्या मैंने उस समय भी आपको बताया था पहले जब आप पूछ रहे थे तो नप्ता विद्यालय विश्वविद्यालय च पठंती मेरे चाचा और चाची पटना में रहते हैं तो मम पितिव्याच पाटलिपुत्रे पुत्रे वसतचन रमा के देवर व्यापार करते हैं तो रामया देवरो व्यापार करोति बोलना होगा तो व्यापारम राम राम राम लक्ष्मण पढ़ते हैं राम है। सीता राम हसते हैं सीता सीता है। युद्धे जुन युद्ध में जाते हैं फल फूल लाओ तो पत्र पुष्पे। पत्र पुष्पे पत्र पुष्पे फुल, फुल, फुल। फल फूल हाँ फल और फूल का पुष्प फल पुष्पे आने, तो फल पुष्पे आने अयादेश होगा कि नहीं दही घी खाओ दधि घृते खाद, अभ्याहर, खाद्या गाय भैंस पालो तो गाय और भैंस यहाँ दही घी इत्यादि में इन सब में द्वंद्व समाहर द्वंद्व करेंगे जैसे दधि कृतम उधर भी ऐसा ही बोलना चाहिए फल और फूल में भी जो निर्जीव पदार्थ हैं उसमें द्वंद समाह हाँ जैसे फल पुष्पम आने या दधि कृतम खाद है खाद गाय भैंस पालो तो यहाँ भी द्वंद समास में समाह द्वंद करके महिषम पालय पालो धान और जो धान जौ बो तो व्रीहीवम है धान्य तो सभी के लिए आता है जो भी अन, अन्न है सब कहते हैं धन धान से भरपूर तो वहाँ ये धान ये है चावल वाला धन से भरपूर और चावल हो बस पास में और कुछ नहीं दुँ। दुँ। दुँ। सर्दी गर्मी सहुषण तो शीतोष्णम हाँ सहो सोम भी कह सकते हैं कोई बात नहीं सोएगा नहीं सोढ़ कैसे बनेगा ये बहुत नहीं सोड़ तो आ गया समझ में ये सोड़ क्या चीज है सोड़ है ये क्या है क्योंकि शहमर्षण धातु तो मैंने सुनी थी सह ये सोड़ धातु है नहीं कोई फिर आपने कह दिया सोड़ है आत्मनिपद में आती है पापी पापी मरता है पापी चोर मरा चोर। चोरौ चोरौ चोरौ चोरौ दुष्ट मरेगा दुष्टो दुष्टो मरेश्यती। आ, मरेश्यती। पिता पुत्र को पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है पिता। तो पिता, पिता पुत्र पुत्र पठित प्रेरणा देता है आदेशति आदेश देता है। संदेश संदेश आ, देता है है संदेशति संदेश गुरु शिष्य को अहिंसा का उपदेश देता है गुरु शिष्यम् अहिंसा उपदिशति <स्तिति> राम बाण फेंकता है राम शरम क्षिपति यहाँ फेंकने का और तो कुछ नहीं दिया क्षिपति ही है बालक धूल फैलाता है तो बालक को रेणुम या रज भी बोलते हैं रजह और फैलाता है तो फैलाने की किरती बालक भोजन उबलता है तो भाल, को भोजनम उदगीरती जादूगर पत्थर निगलता है बड़ा भयंकर जादूगर तो ईन्द्रजालिक निगलता है कवि काव्य बनाता है कभी ही काव्यम रचयति या ये श्रीज का अर्थ बनाना हो गया दिया इन्होंने तो कभी ही काव्यम सृजती कभी काव्य की सर्जना करता है वह अपना घर छोड़ता है सो की अम गृह विसृजती तो दादी गण की है अशुद्ध शुद्ध में जैसे पितरह का है द्विवचन में ही आएगा पितरऊ एक शेष होने पर भी ऐसे ही दधि घृतानी न कह करके दधि घृतम और गोमेश में भी समार द्वंद होकर के गो महेशम मृधातु के रूप में तो दधि गण की होने से शत्यय आएगा मृदे उसको रिंग आदेश हो जाएगा अच्छा रिंग आदेश होके क्या बनेगा फिर बाद में तभी तो नहीं बनी थी बात भाई मृ में री को रिंग कर लिया तो मृ और श का अ तो अंग होगा बाद में तो मृत अमृत के स्थान पर अमृत और यहां पर सिंह पद रहेगा मृष्णी आदि में बस प्रणव ध्वनि